नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वसुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथा श्रीमद्भागवत स्कंदोकसंख्या सात कच्चि तुसी कल्याणी गोविंदचरण सह तौली कुल बिव्र दृष्टस्तेच्युता अनुवाद ये अत्यंत दयालु तुलसी तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं क्या तुमने अपने को पहने और भोरों के झुंड से घिरे हुए उन आचूत को इधर से जाते हुआ देखा है तात्पर्य आचार्यों की व्याख्या है कि चरण शब्द उसी तरह आदर सूचक है जिस तरह एवं वदंत्याचार्य चरणा में है श्री गोविंद द्वारा पहनी माला के चारों ओर गुंजार करते भौरे उनको अर्पित की गई तुलसी मंजरियों की सुगंधि द्वारा आकृष्ट थे गोपियों को लगा कि वृक्ष नर है इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया किंतु तुलसी तो स्त्री है अतएव उनके दीन दशा पर अवश्य ही दया करेगी कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय कुलेर सहि कुलभ्री चुतो हे अत्यंत दयाल तुलसी तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भौरों के झुंड से गिरे हुए उन अछुत को इधर से जाते हुए देखा है तो आज एक विशेष सेवा का प्रारंभ हो रहा है वैष्णव कैलेंडर के अनुसार तुलसी शालिग्राम जलदान हाँ तो ये गर्मी के दिन वास्तव में शुरू हो रहे हैं तो इसलिए तुलसी और शालिग्राम को जलदान करने की जो सेवा है उसका प्रारंभ आज से हो रहा है कई दिनों के लिए तो मैंने सोचा तुलसी महारानी की जो महिमा है उसके बारे में चर्चा करो क्योंकि तुलसी का हमारे आध्यात्मिक जीवन में या दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यदि तुलसी नहीं है तो हमें भूखे रहना पड़ेगा सबसे पहले तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रसाद क्योंकि अभी हमारे अन्नमय चेतना है भगवत भक्ति में हम लगे हैं लेकिन फिर भी भोजन का बहुत महत्व है हमारे शुरुआत के दिनों में क्योंकि हम गोस्वामियों के समान नहीं हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी केवल छास पीकर हाँ थोड़ा सा मुट्ठी पर छास पीकर वो एक दोना छास पीकर पूरे दिन, दिन दिन बिताया करते थे और दिन रात कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में डूबे रहते थे तो जो तुलसी है वो वास्तव में कृष्ण की करुणा का विस्तार है क्योंकि भगवान कृष्ण को कहा जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधो हाँ कि कृष्ण करुणा के सागर है और उस सागर में हमेशा लहरें उड़ती रहती हैं निकलती रहती है और कई बार वो लहरें हमें डुबो देती हैं तो उसी प्रकार से उन लहरों की तुलना भगवान के करुणा से की गई है बीच बीच में लहरें आती है उसका अर्थ क्या है कि भगवान बीच बीच में अपने भक्तों को भेजते हैं इस भौतिक जगत में ग्रंथ प्रदान करते हैं कभी वो पर्वत के रूप में प्रकट हो जाते हैं गोवर्धन भगवान का करुणा का ही रूप है कभी नदियों के रूप में प्रस्तुत होते हैं सारे जगत को पावन करने के लिए गंगा नदी आदि है तो इस प्रकार से कभी कभी भक्तों के रूप में आते हैं और कभी कभी ग्रंथों के रूप में कृष्णा का जो शब्दावतार है वो प्रकट हो जाता है श्रीमद् भागवतम के रूप में तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का आविर्भाव या करुणा का आविर्भाव कभी पर्वत के रूप में नदियों के रूप में वृक्ष के रूप में तीर्थों के रूप में होता है केवल इस सांसारिक जीवों का कल्याण करने के लिए और कोई उद्देश्य नहीं है इसलिए आमा बिना बंधु आर के अच्छे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अरे थोड़ा सा तुम विचार करोगे ना कि मुझसे ज़्यादा आपका हितैषी कौन हो सकता है संसार में इस भौतिक जगत में को कोई व्यक्ति थोड़ा सा फेवर हमारे प्रति दिखाता है हम तो उसके लिए हाँ उसके तलबे चाटने के लिए तत्पर हो जाते हैं लेकिन कृष्णा इतना सब कुछ करते हैं एक जीव के लिए हाँ लेकिन फिर भी ये जो सांसारिक जीव है वो कृष्ण के चरणों की शरण शरण स्वीकार नहीं करते इसलिए भगवान का ये वृक्षा अर्चा अवतार है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक आर्टिकल लिखा था तुलसी के ऊपर जिसमें उन्होंने जैसे अर्चा विग्रह का अर्चा अवतार है उसी प्रकार से वो कहते हैं भगवान का भी ये तुलसी वृक्षा अर्चा अवतार है जिसकी जिसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए प्रभुपद का एक लेटर पढ़ रहा था तो प्रभुपद कहते हैं किसी को बहुत क्विकली भगवान का भक्त बनना है और इस जगत से पलायन करना है तो उसको दो चीज़ें करनी चाहिए प्रभुपद कहते हैं उसको हरि नाम का जप करना चाहिए और दूसरा तुलसी की सेवा करनी चाहिए ये दो चीजें कोई करेगा तो कितना ही व्यक्ति रजोगुण में क्यों ना हो कितना ही पतित अवस्था में क्यों ना हो वो तुरंत ऊपर उठ जाता है क्योंकि तुलसी एक प्रकार से शुद्ध सत्व का प्राकट्य है तो तुलसी के संपर्क में आने से प्रभुपत कहते हैं आप बहुत शीघ्रता से सत्व गुण में आ जाते हो उनकी सेवा करने से उनका दर्शन करने से उनको प्रणाम करने से उनका स्पर्श करने से उनको जलदान करने मात्र से तो इस प्रकार से तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है साधारण व्यक्तित्व नहीं है तुलसी बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है जो हमें ब्रज को रिविल कर करता है पांच ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको महानुभाव कहा गया है जिनमें इतना सामर्थ्य है कि वो ब्रज को हमारे सामने रिविल करता है पांच चीज़ें कौन सी हैं तो गौड़िया आचार्य गण कहते हैं सर्वप्रथम है तुलसी आ, ब्रज क्योंकि ठाकुर कहते हैं छाड़िया कबे शुद्ध मन नरोत्तम हेरि बो श्री वृंदावन कब विष्ण से रहित मेरा मन हो जाएगा विष्णवासनाओं से हट जाएगा मेरा जो मन है और तब वास्तव में मैं वृंदावन को जान सकता हो या ब्रज में प्रवेश कर सकता हो या वृंदावन को समझ सकता हो तो इसलिए वो कहते हैं तुलसी की कोई शरण ग्रहण करता है तो उसको वृंदावन रिविल हो जाता है हाँ जैसे धाम में प्रवेश करना है तो आपको आध्यात्मिक गुरु की कृपा सर्वावश्यक है क्योंकि आध्यात्मिक गुरु वो व्यक्तित्व है जो धाम को रिविल करते हैं जितनी मात्रा में एक शिष्य का शरणागति गुरु और गौड़िया परंपरा के प्रति है तो वैसे ही जो तुलसी देवी है इसलिए तो शिल प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम में तुलसी महारानी की आराधना सर्वप्रथम हमें प्रदान की है एक प्रकार से देखा जाए प्रतिदिन तुलसी की आराधना हमें प्रदान की है और ऐसी प्रार्थना है वो तुलसी महारानी की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें मानो भगवान की जो नित्य सेवा है उसके लिए हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं और वो तुलसी महारानी देने के लिए सक्षम है हाँ प्रभु कहते हैं कि वास्तव में कई बार हम सोचते हैं कि मुझे शुद्ध भक्त का एसोसिएशन चाहिए अरे प्योर डिवोटी आपके सामने है तुलसी महारानी क्या है शुद्ध भक्त है और दूसरी चीज क्या है तुलसी महारानी की विशेषता कि तुलसी महारानी के के जो जो मिट्टी मिट्टी है है उनके जड़ में जो है, वो ब्रज रस से अभिन्न है शास्त्र कहते हैं ब्रज रज के लिए उद्धव तड़प रहे थे ब्रज रज को धारण के लिए ब्रह्मा कहते हैं नंद महाराज के आंगन में मुझे पत्थर बना दो चाहे तो वहां से ब्रज ललनाय और नंद महाराज आदि जब जाएंगे तो उनके चरण की धूली मुझे प्राप्त हो जाएगी शिव जी ब्रह्मा देवतागण आकर ब्रज के धुली में सदैव लोटपोट हो जाते हैं और ऐसी जो सबको पावन करने में सक्षम है कृष्ण की प्रेमा भक्ति देने में सक्षम है वो प्रतिदिन हमें ने अवेलेबल की इसलिए आदि वर्णन करता है कि तुलसी के जड़ की जो मिट्टी है वो ब्रजरज से क्या है अभिन्न है वो प्योर डिवोटी के चरण धूलि को हम धारण करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये महाबल उसे प्राप्त हो जाता है जब वैष्णव के चरण धुली है उनका पादोदक है उनका उच्चिष्ट है तो ये प्रभु पाद ने इतना सरलता से हमें अवेलेबल किया है लेकिन जब प्रतिदिन आप क्या करते हो उनके संपर्क में आते हो तो हम धीरे धीरे धीरे मानो उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं नेग्लेक्ट करने लगते हैं प्रणाम करने में भी नेग्लेजेंसी रखते हैं प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि तुलसी को जल दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए मतलब दिन में आप यदि पहली बार खाते हो और मानो आप खा खाए खाने जा रहे हो और सुबह से अपने तुलसी को जल अर्पित नहीं किया है तो प्रभुपाद ने कहा दिन की शुरुआत तुलसी महारानी को जल अर्पित करके होनी चाहिए वो एक उनकी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण सेवा है तो ऐसी जो तुलसी महारानी है ब्रज में तुलसी का अति महत्व है तो ऐसे मैं कह रहा था कि पांच ऐसे महानुभव हैं जो व्यक्ति को ब्रज रिविल कराते हैं एक है तुलसी और दूसरी है यमुना हाँ यमुना में भगवान ने सारी अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की हैं जलक्रीड़ाएँ की हैं यमुना भगवान का आलिंगन मानो आचार्य गण कहते हैं यमुना मानो भगवान का आलिंगन कर रही है और गंगा से भी यमुना का जो सौभाग्य है हाँ बहुत अधिक है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती इसलिए जब गंगा ने देखा मेरी ये जो बहन है इतनी सौभाग्यशाली है इसको भी लगा अरे मेरा सौभाग्य और बढ़ना चाहिए तो वो गंगा कहाँ पहुंच गई नवद्वीप में पहुंच गई भगवान ने कहा आगे चलकर तुम्हारे ऊपर में मैं कृपा करूंगा तुम्हारे जल में भी क्रीडाए करूंगा तो वही कृष्णा नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और गंगा को वो सौभाग्य प्रदान करते हैं जो उन्होंने ब्रज में यमुना को सौभाग्य प्रदान किया था तो ऐसे तुलसी एक है यमुना है और तीसरे है गिरिराज गोवर्धन के गोवर्धन है हाँ जिनके बारे में हम कई बार सुनते हैं और चौथी चीज चौथी चीज़ है पौर्णमासी हाँ पूर्णमासी हाँ जो योग माया है हाँ जो ब्रज में निवास करती है और आखिरी चीज़ है गोपेश्वर महादेव हाँ यथा यथाशंभो ब्रज में उनका विशेष स्थान है वृंदावन जा, जाते हो आप राधा रमन मंदिर के थोड़ा पीछे जाते हो तो वहाँ गोपेश्वर महादेव हैं जिनकी अनुकंपा से व्यक्ति भगवत चरणों को प्राप्त करता है या धाम उसको रिविल हो जाता है धाम की जो भगवत लीलाएं उसको रिविल हो जाती है और धाम में सरलता से वो विचरण करता है इसी कारण से अः इनकी इनका आश्रय लेना महत्वपूर्ण है भगवत भक्ति में इसलिए तो जो पार्वती देवी ने शिवजी को प्रश्न पूछा था कि आराधनाओं में किसकी आराधना श्रेष्ठ है पार्वती देवी कितनी अच्छी पत्नी है मानो ये पति पत्नी को कोई काम ही नहीं है सीधा एक प्रश्न पूछती रहती है और दूसरा दिन भर उत्तर देते रहता है मतलब कई बार ऐसे वर्णन आता है पुराणों में कि शिवजी भगवत ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं जैसे ध्यान से बाहर आते हैं तो ये पत्नी ऐसी है जो उनको कृष्ण कथा में एंगेज करती है जैसे ध्यान अवस्था से बाहर आ गए पार्वती तुरंत उनको क्या करेगी प्रश्न पूछेगी उनको बिल्कुल टाइम नहीं देगी आ, जैसे प्रभुपद कहते हैं ना माया आ, सुई के जैसे आती है और हाथी के जैसे बाहर निकलती है हमारे जीवन में माया कैसे प्रवेश करती है सेवा के माध्यम से आती है और आएगी बड़ी सूक्ष्म रूप से और पूरा हाथी के जैसे हमें फाड़ के बाहर चली जाएगी पूरा आध्यात्मिक जीवन उध्वस्त हो जाएगा तो ऐसे ही आ, मानो ये पत्नी कितनी सुशील और दक्ष है पति मानो कि वो भगवान को भूल रहा है शिवजी तो भूलते नहीं है लेकिन ऐसी पत्नी है कि शिवजी को सदैव कृष्ण के विचारों में निमग्न रखती है और शिवजी हमेशा कृष्ण के विचारों में मग्न रहते हैं जैसे वो ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे पार्वती पूरा डायरी लेके बैठी रहती है और जैसे वो ध्यान से बाहर आएंगे तुरंत प्रश्न पूछेंगे कि ये बताओ वो बताओ आप पुराण देखो पुराण कोई भी पुराण पढ़ो उसमें आपको घुमा फिरा के ये शिवजी पार्वती का संवाद मिलेगा किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बारे में जानना है या किसी तीर्थ की महिमा जाननी है तो आपको पता चलेगा कि पहला शिवजी ने पार्वती ने प्रश्न पूछा होगा और शिवजी ने उत्तर दिया होगा तो ये जो स्कंद पुराण है वो सारे इस जगत के तीर्थ धाम जितने हैं उसके बारे में सारी कथाएं स्कंद पुराण में है इसलिए सबसे ज्यादा श्लोक स्कंद पुराण में है लगभग एट्टी या नाइन्टी ऐसे कुछ है सबसे ज्यादा श्लोकाज है जिसमें आपको जगन्नाथ धाम के बारे में द्वारका धाम के बारे में बद्रिका धाम कोई भी धाम लो कितने सारे तीर्थ लो आपको उसमें चर्चाएं मिलेगी, हाँ क्योंकि वहाँ शिव जी बोल रहे हैं और उनका बेटा सुन रहा है कौन कार्तिकेय हाँ तो इस प्रकार से ये जो पार्वती है उनको ये पूछती है कि आराधनाओं में सबसे बड़ी आराधना और श्रेष्ठ आराधना किसकी है तो जैसे उनको ये पूछा तो उन्होंने तुरंत ये कहा आराधना नाम सर्वेशा विष्णु और आराधना परम कि सारे आराधनाओं में विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है लेकिन फिर भी वो उससे आगे बढ़ते हैं शिवजी। शिवजी क्या कहते हैं वो कहते हैं ठीक है भगवान की आराधना सर्वोच्च है सबसे बड़ी है लेकिन तदियानाम समर्चनम उनसे भी आराधना किसकी बड़ी है जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है और उनकी सेवा में रथ है ऐसे महानुभावों की सेवा करना भगवत आराधना से भी क्या है सर्वश्रेष्ठ है तदिया नाम समर्चनम इसलिए जो भी वस्तु या जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है उसको तदीय वस्तु कहा जाता है ऐसे कितने तदीय है चैतन्य भागवत में वृंदावन वर्णन करते हैं बल्कि तदीय वस्तु हजारों हैं ये हारमोनियम कृष्ण की सेवा में लगा है तो ये भी भगवान का अत्यंत प्रिय है कोई भी चीज कृष्ण के सेवा में लगती है उसको तदीय कहा जाता है हमारा सौभाग्य हमारा रोल क्या होना चाहिए उसकी सेवा में अपने आप को लगाएं तो आपको भागवत करता है बागवत तुलसी बक्त जने तो चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चार ऐसे तदीय वस्तु है आ, वो क्या है चतुर्दा विग्रह कृष्ण यही चारि वो कृष्ण के ही विग्रह है ऐसे कहा गया है कृष्ण से एक प्रकार से आभिन्न है। कृष्ण के विग्रह की आराधना करने के लिए आपको क्या करना होता है प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है प्राण प्रतिष्ठा नहीं करोगे और विग्रह की आराधना करोगे तो उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा वो मूर्ति ही कहलाएगी लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार किसके पास होता है शुद्ध भक्त के पास होता है शुद्ध भक्त भगवान को उनके धाम से आह्वान करता है कि भगवान आप आगमन कीजिए और इसमें क्या कीजिए ये जो मूर्ति है उसमें निवास कीजिए भगवान के शुद्ध भक्त का आह्वान को स्वीकारते हैं हा जो भगवान उनके इन्विटेशन को स्वीकारते हैं ऐसे भगवान अपने धाम को छोड़कर आकर उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं तब वो मूर्ति नहीं रहता वो क्या हो जाता है विग्रह हो जाता है और तब से वो विग्रह की आराधना होती है उनको इंस्टॉल किए बिना मतलब प्राण प्रतिष्ठा किए बिना आप उनकी आराधना नहीं कर सकते लेकिन चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर कहते हैं कि ये कृष्ण की ये चार विग्रह है एक प्रकार से तदिया जिनको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है जिनकी आप आराधना करोगे तो उतना ही वैसा ही लाभ प्राप्त होगा जैसा लाभ आप प्राण प्रतिष्ठित विग्रह की आराधना करके आप प्राप्त करते हो इसलिए चैतन्य भागवत में वो कहते हैं चतुर्दा विग्रह कृष्ण यही चारि सने चतुर्ता चार ये विग्रह है तो कौन से है भागवत तुलसी गंगा यने पहला वो भगवत। कौन है? भागवत है भागवत आ? भागवत श्रीमद् क्योंकि भगवान का साक्षात स्वरूप है जिनको हम शब्दावतार कहते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है ग्रंथ भागवत और दूसरा क्या है वृंदावन दास ठाकुर कहते है? तुलसी तुलसी की आराधना विग्रह की आराधना के समान है उतना ही प्राप्त करते हैं भागवत तुलसी गंगाया गंगा की आराधना गंगा त्रिभुवन को पावन करने वाली है जो भगवान के चरण कमलों से प्राकट्य हुआ है मानो वो चरणामृत है यहाँ तो इतना कटोरा चरणामृत रखते हैं लेकिन एक चरणामृत पूरे सबको धुलाते पिलाते आ जा रहा है समंदर की ओर को कौन है गंगा है तो ऐसा गंगा और चौथा कौन सा विग्रह है वृंदावन दास हैं भक्त जने वैष्णव भक्त का बहुत बड़ा रोल है आध्यात्मिक जीवन में इसलिए यही चार सने इसलिए कहते रूप गोस्वामी ने इसलिए कहा कि ये जो चार तदीय है जैसे मैंने कहा तदीय बहुत हो सकते हैं जो भी कृष्ण की सेवा में लगा वो तदीय वस्तु है तो रूप गोस्वामी जितने भी तदीय वस्तु कृष्ण की सेवा में लगी है उनमें श्रेष्ठ किसकी सेवा है इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में करते हैं रूप गोस्वामी कहते अथाह तदीया न सेवनम तुलसहा जितनी भी ये तदीय वस्तु है उनमें हाँ श्रेष्ठ कौन है सेवनम तुलसहा तुलसी देवी है इसलिए तुलसी देवी की सेवा अति उत्तम है और बहुत महत्वपूर्ण है आप देखोगे शास्त्रों में कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी जिन्होंने तुलसी की सेवा ना की हो श्रीमती राधा रानी ने गर्ग सम्यता में तो पूरा एक लंबा अध्याय आता है जिसमें राधा रानी ने तुलसी की कैसे सेवा की हाँ चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रतिदिन चाहे वह नवद्वीप में थे या जगन्नाथपुरी में थे उन्होंने एक भी दिन अपना ऐसा नहीं बिताया जिस दिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या नहीं किया तुलसी की सेवा ना की हो तुलसी को प्रणाम ना किया हो तुलसी को जलदान ना दिया हो तुलसी की स्तुति ना की हो तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात परम भगवान हैं वो अपने आचरण से तुलसी की जो आराधना है वो हम सिखा हमें सिखाते हैं बल्कि भारत में जी सभी का एक प्रकार से सौभाग्य है भारत में किसी भी हिंदू घर में कोई व्यक्ति हो जन्म लेता है तो कम से कम इतना तो रह जाता है कि वो तुलसी का शब्द उसके कानों में तो जाता ही है हाँ जैसे गाँव में हम थे चाहे कोई आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है भगवान कौन है क्या है लेकिन कम से कम इतना तो था कि माँ क्या करते थे स्नान के बाद एक लोटा पकड़ते थे और वो तुलसी का जहाँ पेड़ हो उसमें डाल के आते थे और बच्चे को कहते थे बच्चे जाओ तुलसी को पानी दो चाहे हमें कोई उसका लाभ पता नहीं है कोई उसका ज्ञान आदि नहीं है लेकिन बचपन से ही कम से कम गाँव में शहर में तो पता नहीं लेकिन गाँव में जो बा, बालक है वो तुलसी के संपर्क में आए हैं चाहे किसी ना किसी प्रकार से तो इस प्रकार से सबका सौभाग्य माधनवित हो जाता है इसलिए कई पुराणों में वर्णन आता है तुलसी का मतलब क्या है तुलसी का मतलब है जो अद्वितीय है या बेजोड़ अनुपमेय तुलसी मतलब जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते इसलिए उसको क्या बोला गया है तुलसी बोला गया है मतलब जिसकी सेवा की तुलना नहीं की जा सकती कोई कोई और तुलना करने योग्य नहीं है जिनके समीप कोई नहीं पहुंच सकता ऐसा इसलिए तो अब देखो गोपिया जिनके चरणों में गिर रही है वो कह रही है गोविंद चरण अप्रिय आप गोविंद के चरणों में आ, आपके लिए गोविंद के चरण इतने प्रिय है या उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि गोविंद को आप बहुत उनके चरणों को आप बहुत प्रिय हो इसलिए तो गोपी काय भी तुलसी से निवेदन करती है आ, यही निवेदन करो आ, क्या है सक, यही धरो सखिर करो आ, तुलसी महारानी को हम प्रेयर करते हैं प्रार्थना करते हैं जो क्या देने वाली है आ, विलास कुंज देवोवास विलास कुंज किसका नाम है वृंदावन का दूसरा नाम है विलास कुंज क्योंकि विलास का मतलब है आनंद या लीलाएँ दिव्य कार्यकलाप जहां कुंजों में राधा कृष्ण उन दिव्य कार्यकलापों में नियुक्त रहते हैं ऐसा ब्रज है जिसमें आप क्या कीजिए मुझे निवास प्रदान कीजिए तो ऐसी ब्रज को प्रदान करने वाली तुलसी महारानी हैं जिसकी तुलना इस संसार में किसी और से नहीं की जा सकती जो तुलना के सारे मापदंड को तोड़ देती है उसको तुलसी कहा गया है और ऐसे तुलसी का प्राकट्य कार्तिक में अमावस्या के तिथि में हुआ है हाँ कई सारे उपक क्या तुलसी के जालंधर से संबंधित है शंकरचूड़ से संबंधित लीला है धर्मदेव एक ब्राह्मण हुए थे उनसे संबंधित है ऐसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग समय में उनका प्राकट्य हुआ है और उनके प्राकट्य का केवल एक ही उद्देश्य रहा है सारे जीवों का सौभाग्य उदित करना और उनको कृष्ण के सेवा में क्या करना समर्पित करना इसलिए तो श्रीला प्रभुपात जब अमेरिका या लंदन गए थे तो एक रिपोर्टर ने पूछा मानो तुलसी आ, तुलसी एक वो रोप है जिसके द्वारा हम किससे कनेक्टेड है कृष्ण से कनेक्टेड है अब देखो प्रभुपाद ने कहा ना प्रभुपाद को पूछा स्वामी जी आपने एक गले में क्या पहन के रखा है तो प्रभुपाद ने क्या बोला मैं ये बोला कि मैंने तुलसी और बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद ने कहा यह तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक कुत्ता होता है जो पालतू तो कुत्ता होता है उसके गले में रस्सी होती है और जिसके गले में रस्सी या पट्टा है उसका मतलब उस कुत्ते का कोई ना कोई स्वामी है मालिक है वो अनाथ नहीं है वो सनात है और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है रस्सी नहीं है वो गले का कुत्ता है कोई भी आकर उसके लाथे मारता है छड़े से मारता है पत्थर मारता है भगाता है खदेड़ देता है तो प्रभुपाद ने कहा ये निशानी है कि कोई मेरा क्या है मास्टर है और हमारे मास्टर कौन है कृष्ण है तो मास्टर के हाथ में हमेशा वो रस्सी होती है जो कुत्ते को पकड़ के रखता है तो ये मानो एक प्रकार से वो कनेक्शन है कृष्ण के साथ हाँ इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे तुलसी को सदैव धारण किए रहना चाहिए जिससे आध्यात्मिक जो साधना है वो अत्यधिक सरल हो जाती है हम भगवान के प्रति सत्वगुण में हम सत्वगुण बना रहता है कृष्ण की सेवा के लिए या भगवान श्रवण कीर्तन के की कार्य के लिए तो इस प्रकार से प्रभुपाद हमेशा कहा करते थे और प्रभुपद कहते हैं कि जहाँ भी तुलसी प्रचुर मात्रा में उग गई है वहाँ क्या है वहाँ भगवत भक्ति फुल फल रही है भगवत भक्ति क्या है बढ़ रही है तो इस प्रकार से इवन प्रभुपद जो आचार्य है वो वास्तव में तुलसी को जैसे हरि नाम को पूरे संसार में ले गए भगवान जगन्नाथ विग्रह उत्सवों को ले गए उसी प्रकार से तुलसी को भी श्रीला प्रभुपाद पूरे विश्व में ले गए क्योंकि उनकी जो शिष्या थी गोविंद दासी उन्होंने पहली बार दूसरे देश में क्या किया था हाँ तुलसी को उगाया था प्रभुपाद बहुत उनसे प्रसन्न हो गए थे तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने तुलसी की सेवा हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है कि पद्म पुराण कहता है कि कितनी महिमा है तुलसी महारानी के बल्कि हर पुराणों में आपको तुलसी से संबंधित कुछ ना कुछ वक्तव्य पढ़ने को मिलेगा तो इतनी महिमा है कहते कि ब्रह्मा भी चारों मुको से कई सालों तक चिल्लाते रहे गाते रहे तब भी वो तुलसी का ग्लोरिस कंप्लीट नहीं कर सकते इतना अधिक तुलसी की महिमा है इसलिए शास्त्र कहते पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कहते हैं कि ऐसी छह चीजें हैं जो इस दुर्गम संसार से व्यक्ति को उठाकर कर भगवत धाम में रख देती है उनको षट कहा गया है पद्म पुराण उन छह चीजों का वर्णन करते हुए कहता है विष्णुर एकादशीर गीता तुलसी विप्रधेन असारे दुर्ग संसारे षट पदी मुक्तिदायिनी वो कुछ चीजें पद्म पुराण लिखता है कि विष्णु एकादशीर गीता भगवान साक्षात हाँ भगवान स्वयं और वो कहते हैं एकादशी एकादशी को भी वो ष में नियुक्त करते हैं फिर कहते हैं भगवत गीता है और तुलसी है ब्राह्मण है और धेनवा जो गाय है तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये पद ये छे हैं जिनके द्वारा जीव का क्या हो जाता है उद्धार हो जाता है इस दुर्गम संसार से बल्कि जब भगवान का और पक्षराज गरुड़ का जब संवाद आता है गरुड़ पुराण में जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे तीन चीजें हैं हाँ चीजें हैं वो कहते हैं कि जिनको बारंबार इस्तेमाल किया जा सकता है भगवान की सेवा में एक है विप्रा दूसरा है विप्रा मंत्रा कुशा वुलसी चगेश्वरा नैत्य निर्माल्यताम यांती क्रिय माना पुनः पुनः जिनको बारंबार आप उनको यूज कर सकते हो भगवान की सेवा में जैसे पुष्प है वो बासी हो जाए तो उसको फेंकना चाहिए उसको रिपीटेडली भगवान की सेवा में एक बार यूज करो तो दूसरी बार यूज नहीं कर सकते लेकिन जो ब्राह्मण है मंत्र है कुशाग्रास है अग्नि है और तुलसी है भगवान कहते हैं खगेश्वरा जो पक्षराज गरुड़ है जिनको कहते हैं किस प्रकार से उनको इस्तेमाल किया जा सकता है तो ऐसे ही जो गोपिया सर्वोच्च भगवान के भक्त है वो भी जब भगवान रास क्रीड़ा को त्याग देते हैं तो भगवान के प्रतिभा विरह की भावना उनके हृदय में उजागर होती है और कृष्ण को ढूंढने के लिए निकलती हैं ब्रज के वनों में रात्रि के समय में और यह वर्णन आया है इसके पिछले श्लोकों में कि वो कई सारे पेड़ों को पूछती हैं बकुल है कदम्ब है इन सारे वृक्षों से कहती है कि क्या आपने नीलमणि कृष्ण को देखा है क्या आपने वो माधुर्य के जो मूर्तिमान स्वरूप भगवान कृष्ण है उनको देखा है तो वो वृक्ष कोई उत्तर नहीं देते हैं वन में जब गोपिया भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते गोपिया आ गए और उनको कौन दिखाई दिए तुलसी महारानी दिखाई दी उनके चरणों में गिरती है उनको प्रणाम करती है उनको गुणगान करती है और उनको पूछती है कि आपको पता होगा और आप ही बता सकती है क्योंकि आप गोविंद के चरणों में बहुत अनुराग रखती है इसलिए जो लक्ष्मी देवी है वो कभी कभी तुलसी से ईर्षा करती है वो दुखी हो जाती है क्यों क्योंकि तुलसी यवन अब देखो लक्ष्मी सदैव उनके चरणों की सेवा में नियुक्त है लेकिन कभी कभी लक्ष्मी को वो चरण छोड़ के जाना पड़ता है कोई लक्ष्मी का डिवोटिव उनकी कोई पूजा आरती करने लगा तो वो लक्ष्मी जाती है उसको प्रसन्न करने के लिए वो जगन्नाथ लीला में हम देखते हैं मंदिर छोड़ के श्रिया चांडालिनी नाम के उस जो सेविक उस श्री जो लक्ष्मी की अच्छी भक्त थी उनके पास वो लक्ष्मी चले गए थे तो लक्ष्मी को बीच बीच में यहाँ वहाँ जाना होता है लेकिन तुलसी ऐसी है जो कृष्ण के चरणों को कदापि छोड़ती नहीं है चिपक के रहती है इसलिए भगवान के विग्रह की आराधना पूर्ण तब हो जाती है जब तुलसी को लेके चंदन में डुबा के भगवान के चरणों में आप रखते हो डि वर्शिप का ये एक प्रमुख नियम है जब सारे आराधना हो गए। हाँ जब षोड़श उपचार से अंदर आराधना होते हैं सोलह प्रकार के आर्टिकल ऑफर किए जाते हैं भगवान को जो उत्सव विग्रह है अंदर उनके सुबह जब अभिषेक आदि होता है और भगवान के सारा ड्रेसिंग होता है माल्यार्पण होता है सारी सेवाएं हो गई तो क्या किया जाता है पुजारी क्या करते हैं तुलसी को लेते हैं चंदन में डुबा कर, भगवान के चरणों में रखते हैं और सारी सेवाओं को तब भगवान स्वीकार करते हैं और वो सारी विग्रह आराधना की तब पूर्तता है तब पूर्णता है हाँ इसलिए भगवान को तुलसी अर्पित करना बहुत महत्वपूर्ण है मानो भगवान को क्या करता है ऐसा भक्त जो तुलसी अर्पित करता है भगवान को खरीद लेता है अपनी सेवा के द्वारा इसलिए हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं आ, क्या पढ़ते हैं कि आचार्य जब तंत्र सार पढ़ रहे थे तो उनको एक श्लोक उन्होंने पढ़ा वो क्या श्लोक था तुलसी दलमात्र जलस चुनुके नमा विक्रिणेते स्व आत्मान भक्तियो भ्यो भक्त भगवान इतने भक्तवत्सल वत्सल है कि आपने आपको को बेच देते है उस भक्त के हो जाते हैं जो भक्त क्या करता है तुलसी दल मात्र जलस चुल्लु भर पानी में डूब जा डूबना नहीं है चुल्लु भर पानी किसके चरणों में डालना है कृष्ण के चरणों में डालना है हाँ वो कहते हैं आद आचार्य ने गंगा जल और क्या किया तुलसी ये भगवान को अर्पित करना शुरू किया उसका इतना प्रभाव होता है चैतन्य चरित में वर्णन आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पूर्व नवद्वीप में तो ऐसा वातावरण नहीं था कि सारे ही भगवान के भक्त थे लेकिन कोई भगवत नाम का उच्चारण भी नहीं कर रहा था बहुत पढ़े लिखे लोग थे गीता का पूरा कंटस्थ था लेकिन फिर भी विष्णु नाम भगवत नाम कीर्तन नहीं कर रहे थे रेयरली कभी कोई स्नान करने जाता था तो दो शब्द बोला करते थे गोविंद या पुंडरिकाक्ष तो ये देखकर भक्त लोग बहुत दुखी थे कि सारे जड़ संसार के कार्यों में निमग्न थे और अद्वैत आचार्य भी बहुत दुखी थे और सारे भक्तों के जो नेता थे नवद्वीप में वो अद्वैत आचार्य थे अद्वित आचार्य के घर में भक्त लोग एकत्रित होते थे जिनका घर शिवास पंडित के घर के नजदीक था और वहां आकर गीता और भागवत की चर्चा करते थे और नाम संकीर्तन करते थे तो अद्वित आचार्य ने देखा सोचा सोचार्य भगवान अवतरित होने वाले हैं। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि यदि नहीं वो होंगे अवतरित तो मैं अपनी चारों बुझाएं प्रकट करूंगा उसमें चक्र आदि हाथ में लूंगा और सारे जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करूंगा ऐसा अद्वैत आचार्य बोल रहे थे आचार्य को अचानक हाँ, एक भक्ति भाव संचार हुआ और अद्वैत आचार्य बोल उठे क्या बोला उन्होंने आनिया कृष्ण करो कीर्तन संचार तबे से अद्वैत नाम सफल अमार वो कहते हैं आद्वित ना तभी सफल होगा भगवान को अवतरित कराऊंगा और कीर्तन सब जगह प्रचारित कराऊंगा कृष्ण करी बेना को नाधने विचारित कसलो कमे तो ऐसे कृष्ण आराधना क्या आराधना करो जिसके द्वारा कृष्ण वश में हो सकते हैं तो ऐसा जब उन्होंने सोचा तो उनके मन में एक श्लोक आया जो उन्होंने पढ़ा था हा? तो श्लोक जो मैंने कहा तुलसी दल मात्र जलसुल्यो भक्तवत्सलहा वत्सला उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा मुझे यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारन कृष्ण के तुलसी जल दे जय जान वो कहते हैं कि ये श्लोक पर वो विचार करने लगे कि कृष्ण को तुलसी और ये जल जो व्यक्ति देता है तार ऋण शोधित कृष्ण करे न चिंतन जल तुलसी रिछू घरे नाही धन हाँ तो ये सबसे बड़ा धन है जिसके द्वारा आप कृष्ण को खरीद लेते हो आ, तो ऐसा आदवैत आचार्य ने सोचा और आदवित आचार्य ने क्या किया गंभीरतापूर्वक प्रतिदिन भगवान की आराधना शुरू कर ली और उस आराधना का प्रभाव क्या हो गया कि भगवान अपने आध्यात्मिक लोक को छोड़कर इस धराधाम में प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सारे जगत में नाम कीर्तन को प्रसारित करते हैं या नाम कीर्तन सारे जगत के जीवों को प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से इतना पावरफुल है हाँ तुष्क तो पुराण में वो संवाद आता है कार्तिकेय और शिवजी का जिसमें वो कहते कार्तिकेय को बड़े प्रश्न हो रहे थे कार्तिकेय ने एक प्रश्न पूछा कि हे पिताश्री आप बताइए कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता फूल हर चीज इस व्यक्ति को इस भव से पार ले जा सकता है तो तुरंत शिवजी जी कहते है कि केवल एक ही वृक्ष है जिसका पत्ता फूल टहनी हर चीज जीव को इस भवसागर से पार ले जा सकती है और जो जो मंगलमई है वो तुलसी है जो सारे इच्छाओं को पूर्ति करने वाली है और कृष्ण की सबसे अधिक प्रिया है बल्कि शिवजी कहते हैं यथा विष्णु प्रिया लक्ष्मीर यथा हम प्रिय एव छ वो कहते हैं जैसे विष्णु को लक्ष्मी प्रिय है मैं भी उनको बहुत प्रिय हूँ कौन बोलते हैं शिवजी मैं भी कम नहीं हूँ और सही में विष्णु को भगवान को शिवजी बहुत प्रिय है उनको बहुत आलिंगन करते हैं इतने प्रिय है जब एक एक संग्राम एक युद्ध हुआ था जिसमें आकाश से गिर रहे थे शिव जी आकाश में युद्ध हो रहा था आसुर के साथ गिर रहे थे तो तुरंत कृष्ण क्या हो जाते हैं नंदी बैल बन जाते हैं गिरते गिरते शिवजी के नीचे ऐसे बैठ जाते नंदी बैल के रूप में शिवजी आकर बड़े आराम से उनके ऊपर बैठ जाते कृष्ण उनके लिए एक पुराण में वर्णन आता है नंदी बहन बनते हैं इसलिए उनके बहुत क्लोज फ्रेंड है शास्त्रों में शिव जी का वर्णन आता है कि कृष्ण के बहुत नजदीक की पर्सनैलिटी है इसलिए शिवजी स्कंद पुराण में कहते हैं कि मुझे क्या है मैं भी उनका अति प्रिय हो तथे हम तुलसी देवी चतुर्थो नोप पद्ध्य उसी प्रकार से तुलसी भी उनको बहुत प्रिय है मैं नहीं जानता चौथा कोई प्रिय है या नहीं है ऐसा शिवजी कहते हैं इतना अप्रिसिएशन या इतनी सटीक चीज़ उन जानते हैं कि तुलसी भी बहुत उनको प्रिय है इसलिए वो कहते हैं कार्तिकेय को शिवजी कहते हैं कि इसलिए जो विष्णु को प्रिय है इसलिए तुलसी का एक नाम वैष्णवी है वैष्णवी नाम को धारण किया है स्वयं भगवान विष्णु उनका रोपण करते हैं स्वयं विष्णु उनकी सेवा भी करते हैं बल्कि भगवान को इतना प्रिय है तुलसी जिनका एक नाम वृंदा भी है ऐसे कई नाम है 108 नाम एट आते हैं पुराणों में तो इतना प्रिय है कि भगवान ने अपने धाम का नाम क्या रख दिया तुलसी के नाम से रख दिया वृंदावन हाँ वृंदावन है भगवान को इतना प्रिय है वृंदा नाम उनका तुलसी का नाम इतना प्रिय है कि आपने घर का या धाम का नाम वो वृंदावन रखते हैं तो इसलिए शिवजी कहते हैं अपने पुत्र को जैसे गंगा त्रिलोक को पवित्र करती है उसी प्रकार से तुलसी सारे जगत को पवित्र करने वाली है और जहाँ तुलसी प्रचुर मात्रा में है वहा उसके निकट कृष्ण क्या करते हैं सदैव उपस्थित रहते हैं उसके समीप वो बैठे ही रहते हैं और जो कोई व्यक्ति तुलसी के निकट हरि नाम का उच्चारण करता है, स्तोत्र है स्तव है प्रेयर्स है उनका उच्चारण करता है तो उसको अनंत गुना लाभ उसे प्राप्त होता है इसलिए तो तुलसी के समक्ष तुलसी के निकट भगवत स्तुति करते रहना चाहिए भगवान का गुणगान इसलिए ने कहा तुलसी के सन्निकट हरे नाम लो अब देखो समय नहीं है लेकिन चैतन्य में आप देखोगे ठाकुर का जो चरित्र है अब देखो हरिदास ठाकुर मतलब तुलसी के निकट हरे नाम लेने से कैसे माया से इतना माया से प्रोटेक्शन उनको मिला हरिदास ठाकुर तो वैसे हरिनाम के महान आचार्य है लेकिन अपने आचरण से वो दिखाते हैं कि सदैव तुलसी के निकट व हरिनाम लेते थे इवन जब रामचंद्र खान ने वेश्या भेजे थे तो हरिदास ठाकुर ने एक तुलसी का रखा उसके सन्निकट हरिनाम लेते जा रहे लेते जा रहे वो वेश्या आ जाते थे और कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि वो जो वेश्या है आकर हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम करते थे और तुलसी को भी क्या करते थे वो सदैव वो प्रणाम करते थे जिसके द्वारा ये हो गया कि वो तुलसी को बारम बार प्रणाम करने से और हरिदास ठाकुर का हरि नाम सुनने से वो वेश्या का भी हृदय परिवर्तन हो गया आ, वो मानो हरिदास ठाकुर उनके निकट हरिणाम लेने से उनको इतना प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा था बल्कि वो तो एक साधारण वेशा दूसरा तो दूसरा लीला वो कृष्णदास कविराज लिखते हैं ये तो हो गया लेकिन इससे एक चमत्कारी घटना घटी है जब ऐसा वर्णन हरिदास ठाकुर का करते वो कहते चमत्कारिक घटना है कि एक सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय था फुलिया ग्राम के निकट हरिदास ठाकुर गुफा से बाहर आकर हरिनाम तुलसी के निकट ले रहे थे साक्षात माया देवी का आगमन हो गया जिसके द्वारा सब सब प्रज्वलित हो गया था सारा वातावरण मतलब बहुत तेज महसूस हो रहा था वो आई और हरिदास ठाकुर नाम ले रहे थे उनसे याचना वो कर रही थी हाँ, लेकिन तुलसी को माया देवी ने प्रणाम किया ठाकुर तुलसी के हरिनादास हरिनाम ले रहे थे तो माया देवी का प्रभाव भी उनके ऊपर नहीं पड़ा हाँ इस प्रकार से वो भक्त बन गई कृष्णदास कविराज कहते हैं माया दासी प्रेम मांगे ये थे कि विस्मय क्या आश्चर्य है कि माया कहती है मैंने ब्रह्मा देवी ब्रह्मा देवी देवता सबको लुभा दिया है लेकिन एक ऐसे तुम हो कि तुम, तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हो मैं हाँ तो ऐसे हरिदास ठाकुर नित्य रूप से तुलसी के निकट हरी नाम लेते थे और चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब, जब जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु माला पर हरी नाम जप करते थे तो सदैव तुलसी के पास बैठ कर हरिनाम लेते थे और मानो महाप्रभु को चल के नाम लेना है तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि एक भक्त क्या करता था तुलसी को उठा के आगे चलता था ऐसे एक ऐसे तुलसी को ऐसे पकड़ के चलता था और फिर महाप्रभु उसको देखते देखते नाम लेते थे एक भक्त ऐसा हरे नाम लेके चल रहा है और महाप्रभु उसके सामने हरिनाम लेते थे तो वो इस प्रकार से हमें बताते हैं कि जब भी हाँ कई जगह नहीं हो सकता लेकिन जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तुलसी महारानी है तो उनके सन्निकट हम हरि नाम लें चाहे हम कितने भी रजोगुनी कितने भी तमोगुनी कितने भौतिक कामना उनसे भरे क्यों ना हो लेकिन रोज प्रयास करते रहेंगे प्रयास करते रहेंगे तो उनकी अनुकम्पा हमारे ऊपर निश्चित होगी और ऐसे महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो उनकी दिनचर्या का एक भाग था वृंदावनदास ठाकुर उनकी नवद्वीप की दिनचर्या का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन सुबह जाते थे गंगा स्नान करने के लिए गंगा स्नान करके जैसे घर में प्रवेश करते थे तुरंत तुलसी को प्रणाम करते थे उनकी परिक्रमा करते थे उनकी स्तुति करते थे उनको जलदान देते थे और तुलसी पत्र को लेकर घर में जो शालिग्राम शिलाए होते थे उनको जब महाप्रभु हाथ में लेते थे थे रोदन करते हुए हाँ उनको तुलसी का जो पत्र है या मंजरिया है वो करते करते थे और इसलिए महाप्रभु ने कहा कि सात्विक आराधना है जब जब आप तुलसी भगवान को करते हो, को हो रघुनाथ दास उन्होंने गोवर्धन शिला प्रदान की चैतन्य महाप्रभु जिस शिला का स्वयं आराधना करते थे वो शिला उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दे तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को भी यही कहा था क्या करना रोज दो या चार हाँ तुलसी जिसको मंजरी हो और ऐसे दो पत्ते हो वो भगवान को बहुत प्रिय है ऐसे भगवान के चरणों में अर्पित करो तो विग्रह की सेवा भी ऐसे भी किए जा सकती है हाँ कई बार होता है विग्रह के प्रति कोई हमारा रुचि नहीं होता कोई आकर्षण नहीं होता लेकिन हम रोज उनकी सेवा करें मानो तुलसी घर में है दो चार एक मंजरी तुलसी और पत्ते के साथ ले आए पुजारी को दिया पुजारी महाराज आप क्या कीजिए ये थोड़ा भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए हाँ क्योंकि भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो कृष्ण उसको बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं तो ये तब आप मानो विग्रह आराधना के आप पार्ट हो डेटी वर्षिप में अलग अलग पांच चीज़ें आती हैं जिसमें ये भी एक है कि डेटीज़ का रोज आराधना कोई कर सकता है यदि वो विग्रह से संबंधित उनके लिए पुष्प चयन करता है तुलसी ला के देता है कोई और चीज़ें प्रदान करता है तो वो भी विग्रह आराधना है जो पुजारी उनको सब प्रकार की आराधना आ, करता है तो ऐसी कई चीज़ें हैं तुलसी से संबंधित हाँ तो मैंने थोड़ा उनका गुणगान करने का प्रयास किया तो ऐसी तुलसी महारानी है जिनका गुणगान सारे शास्त्रों में बहुत अधिक मात्रा में है आगे कभी मौका मिला तो हम और तुलसी महारानी का गुणगान करने का प्रयास करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वृंद देवी तुलसी महारानी की शील प्रभुपाद की ग्रंथराज भागवतम के ताई गौर प्रेम नंदे